मेरा नाम गैबिटो है गैब्रियल गार्सिया मार्केज का जीवन मोनिका ब्राउन चित्र राहुल कोलोन क्या आप जादू के कालीन पर बैठकर हवा में उड़ने की कल्पना कर सकते हैं एक बार गैबिटो नाम का एक छोटा लड़का था जिसने ऐसी कल्पना की थी गैब्रियल गार्सिया मार्केज शायद हमारे समय के सबसे शानदार लेखकों में से एक है वो अपने शब्दों से दुनिया बुनते हैं और अपने पाठकों को उनके दैनिक जीवन में पाए जाने वाले जादू को देखने के लिए प्रेरित करते हैं वो एक जबरदस्त शख्सियत बेहद कुशल शब्द शिल्पी है बच्चे उसका प्रेम से आनंद इमेजरी, इमेजरी ले उपन्यास कोलंबिया में बिताए बचपन से वर्तमान काल तक दर्ज किया है यह कल्पना और सुंदरता से भरे प्रेरक जीवन की मधुर कहानी है। क्या आप किसी दुर्घटनाग्रस्त ग्रस्त जहाज के नाविक की आठ दिनों तक हवा और समुद्री सवाल पर जिंदा रहने की कल्पना कर सकते हैं क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पीली तितलियां तितलिया, प्रेम के गीतों पर अपने पंख फड़फड़ाती होंगी क्या आप सोने और चांदी की मछलियों की हवा में तैरने की कल्पना कर सकते हैं क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक बार गैबिटो नाम का एक छोटा लड़का था जो उस प्रकार की कल्पना कर सकता था बाद में वो छोटा लड़का दुनिया के सबसे महान कहानीकारों में से एक बना गैबिटो का जन्म कोलंबिया के आराटक काटाका नाम के जादुई शहर में हुआ उसकी कल्पना कोलंबिया के घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों की तरह महान और जंगली थी गैबिटो के लिए दुनिया एक जादुई जगत थी वो अपने बड़े परिवार के साथ एक छोटे से घर में पला बढ़ा दादी के अनुसार गैबिटो ने बचपन में एक अजीब और रहस्यमय भूत की कल्पना की थी गैबिटो की कल्पना में कभी कभी एक महिला भूत घर में ग्लाइड करके आती थी और कमरे में पड़ी खाली रॉकिंग चेयर को खिलाती थी आगे पीछे आगे पीछे गैबिटो उस जादुई कुर्सी पर कभी नहीं बैठता था क्योंकि के साथ रहता था। लोरेंजो भी की तरह ही अपनी खुद की कहानियां बनाता था और कभी कभी उसकी कहानियां सच भी निकलती थी एक दिन गैबिटो ने लोरेंजो की नई कहानी सुनी एक बड़े गुस्सैल बैल ने अपनी बंधी रस्सी ढीली की फिर वो क्रोधित संड उसकी रसोई में से होकर भागा गैबिटो को लगा कि शायद लोरेंजो द मैग्निफिशेंट के पास कोई जादुई शक्ति हो गैबिटो की कल्पना जंगली थी पूरी दुनिया में गैबिटो के पसंदीदा व्यक्ति उसके दादाजी निकोलस थे उनके पास तमाम अद्भुत शब्दों से भरा एक विशाल शब्दकोश था इस शब्दकोश से गैबिटो ने सीखा कि जादू केवल चुड़ैलो और घुमंतु जिप्सी लोगों तक ही नहीं सीमित था उसने यह भी सीखा कि शब्द बड़े महान और जंगली भी हो सकते थे गैबिटो ने जितने ज्यादा शब्द सीखे उसने उतनी ही अधिक कहानियां सुनाई हर दिन नाश्ते के बाद गैबिटो और उसके दादाजी मैचिंग टोपिया पहनते थे फिर वे एक दूसरे के हाथ पकड़कर चमेली के फूलों को सूंघते हुए अराकाटका शहर में घूमते थे वे दोनों खुशी खुशी एक कैफे की ओर जाते थे जहाँ दादाजी के दोस्त दोपहर के भोजन के लिए उनका इंतजार कर रहे होते थे दादाजी हमेशा गैबिटो को ठंडे पानी के जग में हाथ डुबोने देते थे और उसमें से बर्फ के टुकड़े बाहर निकालने देते थे गैबिटो जितने अधिक लोगों से मिला उसने उन्हें उतनी ही अधिक कहानियां सुनाई कभी कभी गैबिटो और उसके दादाजी शहर के किनारे पर स्थित बड़े केले के बागानों से होकर गुजरते थे वे बागानों में मजदूरों को बड़ी मेहनत से केले तोड़ते हुए देखते थे नन्हे गैबिटो को यह ठीक नहीं लगता था कि मेहनत करने वाले वे मजदूर इतने गरीब क्यों थे वो सोचकर गैबिटो दुखी होता था गैबिटो ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने की कोशिश की जहाँ कोई भी गरीब न हो और जहाँ हर कोई अपने दादा दादी के साथ एक पेड़ की छाय में उनका हाथ पकड़कर बर्फ के टुकड़ों को कुतर सके गैबिटो ने जितनी ज़्यादा चीज़ें देखी उसने उतनी ही अधिक कहानियां सुनाई शायद तेज धूप के कारण गैबिटो की ऊंचाई जल्द ही बढ़ गई उसने सीखा कि भूत असली होते हैं तोते कभी कभी सच बोलते हैं और जादुई दुनिया में भी चीज़ें हमेशा निष्पक्ष नहीं होती उसने एक बेहद महत्वपूर्ण बात सीखी उसे कहानियाँ पसंद थी उसे कहानियाँ सुनना पढ़ना सुनाना और लिखना बहुत अच्छा लगता वो एक ऐसी दुनिया गढ़ना चाहता था जहां असंभव संभव हो सके जहां सपने सच हो और जहां लोग तैर सके और उड़ सके उसने जितनी अधिक कहानियां लिखी उसने उतनी ही अधिक कहानियां लिखनी चाहिए जब गैबिटो बड़ा हुआ तो उसने दुनिया की सबसे रोमांचक कहानियां लिखी उसकी कहानियां जादुई और अद्भुत तो थी ही लेकिन उनमें वास्तविकता भी थी जरा कल्पना करें कि गैब... गैबिटो ने किस तरह की कहानियां लिखी होंगी आंखें बंद करके देखें क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्या आप किसी सुनहरे पंखों वाले आदमी के आकाश से गिरने की कल्पना कर सकते हैं क्या आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला की कल्पना कर सकते हैं जरा कल्पना करें क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्या आप जादू के कालीन पर सवार होकर हवा में उड़ने की कल्पना कर सकते हैं अगर ये कहानियां जादुई प्रतीत होती है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वाकई में जादु है और उन्हें गैबिटो नाम के लड़के ने लिखा था जो बड़ा होकर गैब्रियल गार्सिया मार्केस नाम का महान कहानीकार बना लाखों लोगों ने उसे पढ़ा और सभी ने उसे पसंद किया लेकिन के लोगों ने उसकी कहानियों को पढ़ा और उन्हें बेहद पसंद किया लोगों ने अपनी दुनिया को खोजा और पाया कि वो कितनी जादुई बड़ी महान और जंगली हो सकती थी गैब्रियल गार्सिया मार्किस गैब्रियल गार्सिया मार्केश के पास एक महान कुशलता थी वो एक कहानी थे छः मार्च उन्नीस सौ अट्ठाईस को जन्म में गैब्रियल का उपनाम गैबिटो था वो उत्तरी कोलंबिया के एक शहर अराकाटका में पैदा हुए थे गैबिटो का पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया उसका घर भाई भाइयों बहनों और लोरेंजो ऑफ मैग्निफिशेंट नाम के एक सौ वर्षीय तोते से भरा था गैबिटो ने अपने दादा दादी से बहुत कुछ सीखा वे खुद बढ़िया कहानियाँ सुनाते थे बाद में गैबिटो ने एक पत्रकार और एक उपन्यासकार जैसे भी काम किया अन्य स्थानों के अलावा वो यूरोप अमेरिका और मैक्सिको में रहे उन्नीस में उन्होंने अपने बचपन की प्रेमिका मर्डिस पार्डो से शादी की और उनके दो बेटे हुए रोड्रिगो और गोंजालो गैबिटो का प्रारंभिक जीवन गरीब केले बागान के मजदूर संघर्ष से प्रभावित हुआ उनका विश्वास मजदूरों की निष्पक्ष लड़ाई में था यहां तक कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक बनने के बाद भी गैबिडो मजदूरों को कभी नहीं भूले और अपनी कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने हमेशा उनका उल्लेख किया गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा उन्नीस सहित से अधिक पुस्तकें लिखी लिविंग टू टेल द टेल 2003 और उनका सबसे शानदार उपन्यास हंड्रेड ऑफ से उन्नीस पुरस्कार सम्मानित किया गया। उनकी कहानियां पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। उन्होंने ज्यादातर कोलंबिया के बारे में लिखा जिसमें उन्होंने लोगों और स्थानों की कहानियां सुनाई जो जादुई और वास्तविक दोनों थी अंत में वो मैक्सिको सिटी में रहे सत्रह अप्रैल दो को उनका निधन हुआ समाप्त